मिंगलो ने पहाड़ हिलाया एर्नोल्ड लोबल मिंगलो और उसकी पत्नी एक बड़े पहाड़ की तलहटी में बसे अपने घर में रहते थे उन्हें अपने घर से प्यार था लेकिन पहाड़ से नहीं उस पहाड़ के से अक्सर चट्टाने और पत्थर गिरते थे वे आकर मिंगलो के घर पर गिरते थे इसलिए घर की छत में छेद हो गए थे पहाड़ की चोटी के बादल बारिश करते थे बारिश छेदों से होकर मींगलो की घर में गिरती थी इसलिए घर के अंदर के कमरों में हमेशा सीलन रहती थी और लगातार पानी टपकता था जब सूरज चमकता था तो भी वो मींगलो के घर को कभी गर्म नहीं करता था उसके घर पर हमेशा पहाड़ की काली परछाई छाई रहती थी उसके बगीचे में फूल और सब्जियां भी नहीं उगती थी मींगलो की पत्नी ने कहा यह पहाड़ हमारे लिए दुख ही दुख लाता है पति तुम किसी तरह इस पहाड़ को हिलाओ ताकि हम अपने घर में शांति और आनंद से रह सके मेरी प्यारी पत्नी मिंगलो ने कहा मेरे जैसा छोटा आदमी भला इस बड़े पहाड़ को कैसे हिला सकता है मुझे क्या पता उसकी पत्नी ने कहा देखो हमारे गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता है बुद्धिमान व्यक्ति बहुत देर तक सोचता रहा वह पाइप पी रहा था और उसे धुआं निकल रहा था अंत में उसने कहा अपने घर जाओ मिंगलो तुम्हें जो सबसे ऊंचा और सबसे छोटा पेड़ दिखे उसे काटो और फिर उस पेड़ को अपनी पूरी ताकत लगाकर पहाड़ के किनारे पर धकेलो इस तरह से तुम पहाड़ को हिला पाओगे मिंगलो अपने घर भागा उसे जो सबसे ऊंचा और सबसे मोटा पेड़ दिखा उसने उसे काटा फिर मिंगलो और उसकी पत्नी ने पेड़ को कसकर पकड़ा वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े और उन्होंने पेड़ को पहाड़ के किनारे पर धकेला पेड़ आधे में से टूट गया उस धक्के से मिंगलो और उसकी पत्नी अपने अपने सिर के बल गिरे पर पहाड़ एक इंच भी नहीं हिला देखो तुम उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास वापस जाओ मिंगलो की पत्नी ने कहा उससे पहाड़ को हिलाने का दूसरा तरीका सोचने को कहो बुद्धिमान बुद्धि धुआं निकलताओ अपनी रसोई से थाली और कढ़ाई लो अपने एक हाथ में एक चमचा पकड़ो उस चमचे से जितनी जोर से हो थाली और कढ़ाई को पीटो फिर साथ में जोर जोर से चिल्लाओ उस शोर से पहाड़ डर जाएगा इस तरह से तुम पहाड़ को हिला पाओगे मिंगलो घर भागा उसने अपनी रसोई से बर्तन और चमचे लिए मिंगलोर की पत्नी ने अपने चारों हाथों में चमचे और बर्तन पकड़े। वे जोर जोर से चीखे और चिल्लाए उन्होंने थाली और कढ़ाई को भी चमचों से जोर जोर से पीटा उन्होंने बहुत शोर मचाया उस शोर से पेड़ों से पक्षियों के झुंड उड़ गए लेकिन पहाड़ बिल्कुल भी नहीं हिला तुम बुद्धिमान व्यक्ति के पास दोबारा वापिस जाओ मींगलो की पत्नी चिल्लाई हमें पहाड़ को हिलाने का कोई ना कोई रास्ता खोजना ही होगा ंगलो ने देखा इस बार बुद्धिमान व्यक्ति बहुत देर तक सोचता रहा उसके पाइप से धुएं के गुब्बारो कुछ केक और पकवान बनाओ उन्हें हमेशा रहती है। वो तुम्हारी भेंट पाकर प्रसन्न होगी फिर वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी इस तरह तुम पहाड़ को हिला पाओगे मिंगलो घर की ओर भागा अपनी पत्नी के साथ उसने ढेर सारे केक और पकवान बनाए फिर उन्हें लेकर दोनों पहाड़ की चोटी की चढ़ाई पर चढ़े जहां आत्मा रहती थी तेज हवा से जूझते हुए वे, वे चट्टानों पर चढ़े तेज हवा सीटी बजा रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी जल्द ही तेज हवा सभी केक और पकवानों को उड़ाकर ले गई फिर आत्मा के लिए कुछ भी भोजन नहीं बचा और इसलिए पहाड़ बिल्कुल नहीं हिला इस बार पत्नी के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना मेंग जल्दी से बुद्धिमान व्यक्ति के पास वापस भागा इस पहाड़ को हिलाने में, में मेरी मदद करो ताकि मैं अपने घर में शांति से आनंद ले सकूँ मींगलो रोया बुद्धिमान व्यक्ति बहुत देर तक गहरे विचार में बैठा रहा धुआं निकल रहा था अपने को अलग, -अलग, करो, सभी लकड़ियों को अलग अलग करो उन सभी को करो जिनसे तुम्हारा घर बना था फिर अपने घर की सभी चीजों को इकट्ठा करो उन्हें रस्सी के बंडलों में बांध हो फिर उन बंडलों को अपने सिर पर रखकर उन्हें अपने हाथों में उठाओ फिर पहाड़ की ओर अपना मुंह करके अपनी आंखें बंद करो यह सब करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा तुम हिलते हुए पहाड़ का नृत्य करना पहले अपने बाएं पैर को पीछे रखना फिर अपने दाएं पैर को बाएं के पीछे रखना इस तरह अपने दाएं बाएं पैर को एक दूसरे के पीछे रखते हुए पीछे की ओर चलना तुम्हें इस नृत्य को कई घंटों तक बार बार करना होगा फिर जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो तुम देखोगे की पहाड़ तुमसे बहुत दूर चला गया होगा यह एक अजीब नृत्य है मिंगलो ने कहा लेकिन अगर वो पहाड़ को हिलाता है तो मैं वो तुरंत करूंगा मिंगलो घर भागा उसने अपने घर को अलग अलग किया उसने सब बांस और बल्लियों को अलग अलग किया फिर उसने सब इकट्ठी की और घर का बाकी सब सामान भी इकट्ठा किया मिंगलो और उसकी पत्नी ने रस्सी से सामान को बंडलों में बांधा उन्होंने बंडलों को अपनी बाहों में और अपने सिर पर रखा उसके बाद मींगलो ने अपनी पत्नी को हिलते हुए पहाड़ का नृत्य करना दिखाया फिर दोनों ने पहाड़ की ओर अपना मुंह किया और अपनी आंखें बंद की वे ध्यान से अपने पैरों से नृत्य नृत्य करते रहे पहले प्रत्येक ने अपना बायां पैर दाया पैर के पीछे रखा फिर उन्होंने अपना दायां पैर उस स्थान पर रखा जहां पहले उनका बायां पैर था पड़ोसियों ने मिंगलोर और उसकी पत्नी को अपने सारे सामान के साथ खेतों में पीछे की ओर जाते हुए देखा वो एक अजीब नजारा था और सभी लोग उन्हें आश्चर्य से देखते रहे कई घंटे बीत जाने के बाद मींगलो उसकी पत्नी ने अपनी आंखें खोली देखो मिंगलो चिल्लाया हमारे नृत्य ने अपना काम किया है पहाड़ अब हमसे दूर चला गया है उसके बाद बांस और बल्लियों से उन्होंने अपना घर दोबारा बनाया उन्होंने अपना सारा सामान खोला और उसे अपने घर में सजाया मिंगलो और उसकी पत्नी ने अपना बाकी जीवन खुले आसमान और गर्म धूप के नीचे गुजारा जब बारिश हुई तो एक ऐसी छत पर गिरी जिसमें कोई छेद नहीं था अब वे अक्सर उस पहाड़ को देखते थे जो दूरी पर खड़ा हुआ छोटा दिखता था पर उनके दिल में खुशी थी क्योंकि वे दोनों जानते थे कि उन्होंने पहाड़ को हिलाया था समाप्त